कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय की तृतीय वल्ली का विचार हम लोग कर रहे हैं इस वल्ली के तीन मंत्रों का विचार हो चुका है चतुर्थ मंत्र का विचार आज होना है ये बताया गया था द्वितीय मंत्र में कि जो प्राण शब्द का लक्ष्यार्थ अंतर्यामी परमेश्वर है वह महान भय का हेतु है भय का हेतु अंतर्यामी कैसे हैं इसे स्पष्ट करते हुए तृतीय मंत्र में कहा गया अग्नि सूर्य इंद्र वायु और मृत्यु जैसी महान शक्तियां भी जो नियमित रूप से अपने अपने कार्य में लगी हुई हैं वह उनकी अपना अपना कार्य करने में नियत प्रवृत्ति ज्ञापन करती हैं कि उनका नियामक कोई न कोई है वह नियामक ही परमेश्वर है जिसके भय से यह अग्नि शक्तियां अपना अपना नियम से कार्य निर्वर्तन कर रही है वो जो सर्वांतरयामी है सबको नियम से अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला है वह जब तक आत्मरूप से अज्ञात रहता है तब तक संसार है जन्म मरण है और आत्मरूप से उसका बोध हो जाता है मुक्ति का कारण इसलिए अंतर्यामी का आत्मरूप से बोध प्रयत्न करने के लिए इस मनुष्य जीवन में प्रयत्न साधक करें यह श्रुति चतुर्थ मंत्र में बता रही है यह छेद अशकत अशकत बोधम इत्यादि से इसका भाष्य भाष्य तच्च इह इति तच्च इतना। और इस के टीका है कि तद् सूरियादीनायतृतिपत्तियामक संभावित युमेशर यत्न कर्तव्य इत्याह तच्च तो सूर्यादि की जो नियम से प्रवृत्ति हो रही है उसकी अन्यथा अनुपत्ति देखते हुए सूर्यादि के नियामक के रूप से संभावित जो अर्थापत्ति प्रमाण से संभावित हैं परमेश्वर रूप यानी अंतर्यामी परमात्मा तद अवगमाय यह यत्न कर्तव्य तो एने उस अंतर्यामी का अवबोध अवगम है आत्मरूप से अनुभव प्राप्त करने के लिए ही इस मानव शरीर में प्रयत्न करना चाहिए इस अभिप्राय से श्रुति कह रही है इत्यादि इह चेत तो मूल मूलश्रुति का उच्चारण कर लें इह चेद इेदशो प्रशीर विस्रंस तत सर्गेशोकेश शरीर कल्पते <खेँगेशु> था था था था था था था। तो चेत यदि इन जीवितावस्था में इस मानव योनि में शरीर से प्राक प्राक है इस मनुष्य शरीर के पतन से पहले पहले चेत यानी यदि अशकत बुद्धुम के कर्म के रूप में प्रकृत अंतर्यामी को ले आना जोरूप है का नियामक। उस सूर्यादि के नियामक पारमेश्वर रूप का बोधम यानि अनुभव प्राप्त करने में अशकत यानि समर्थ हुआ अशकत का अर्थ है शक्नोति शकनोतीनि समर्थो भवति तो यदि मनुष्य शरीर के छूटने से पहले पहले मनुष्य शरीर में रहते हुए सूर्यादिका जान सकता है अशक्त क्रियापद है अशकत का शक्नोतीने समर्थ होता है जानने में तो शरीरस्य से स्रस प्राक शरीर पात से पहले पहले उस सूर्यादि के नियामक पारमेश्वर रूप को जानने में समर्थ होता है यदि वो तो तो जानने वाले का जन्म होता है ये थोड़ा ही नहीं नहीं थोड़ा अध्ययन करना है तो यदि जान लेता है शरीर के रहते रहते जीवित अवस्था में ही तो अध्यार कर लीजिए तदा विमुचित एव तो उस समय यानि ब्रह्म ज्ञान होने पर जीवित अवस्था में ही ब्रह्मज्ञान होने पर विमुच्यते यानी मुक्त ही होता है ऐसा अध्यार करना है फिर उसका जन्म नहीं होता और चेत यानी यदि अध्यार कर लीजिए बोधुम न अशकत न का अध्यार करना तो इस मनुष्य शरीर के छूटने से पहले पहले जीवित अवस्था में सूर्यादि के नियामक पारमेश्वर रूप का आत्म रूप से अनुभव करने में समर्थ नहीं हुआ न का करना नहीं हुआ यदि तो ततह ततह यानी अज्ञात तो अंतर्यामी के आत्मरूप से अज्ञान को तत शब्द से लेना है तो अज्ञान से क्या होगा सर्गेशय शरीर, कल्पते तो ये सर्ग शब्द से लेना ये पृथ्वी आदि लोक सृजनते प्राणि येषु ते सर्ग ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो मनुष्य आदि प्राणी उत्पन्न होते हैं जिसमें वह सर्ग है और उन सर्ग लोक में मनुष्य पृथ्वी आदि लोकों में शरीरत्वाय कल्पते शरीर ग्रहण करने में वह समर्थ होता है का मतलब चौरासी लाख प्रकार के योनि में उसका जन्म होता है जन्म मरण रूप संसार उसका बना रहता है किसका जो सर्वांतर यामी का मय के रूप में अनुभव कर नहीं कर पाता ब्रह्म का अज्ञान जिसकी बुद्धि में है सर्वांतर यामी है ब्रह्म उसे मय के रूप में नहीं जानता जो उस मय के रूप से न जानने से क्या होता है कि संसार में सर्वे स्वर्गे शुलों के शु संसार और संसार में वह शरीरत्वाय यानी शरीर ग्रहण करने के लिए समर्थ होता है यानि उसका जन्म होता है तो यहां अध्यार करके इस मंत्र का अर्थ भगवान भाष्यकार ने निकाला है इसी प्रकार का भाष्य में अर्थ है वो देखिए तच्च तह जीवन एव चेत यानी यदि अशकत ये अशकत शब्द शक्नुती शक्नुती का अर्थ कर दिया शक्नोति का का अर्थ कर दिया शक्तसं जानाति जानाति कर्म है तत् तत तो या पारमेश्वरम रूपम जो सूर्यादि का नियामक है वह पारमेश्वर रूप जानने में जो समर्थ होता है यानी सर्वांतरयामिका मय के रूप में अनुभव करने में जो समर्थ होता है किसको तो कहते हैं ये तत्त भय कारण ब्रह्म बोधम शक्नोती उसके साथ अन्वय करना बोधुम का अर्थ कर दिया अवगंतुम तो किसको तो ये जो सूर्यादि के भय का कारण है यानी सूर्यादि का नियामक है उसे वो कौन है ब्रह्म सूर्यादि का नियामक है ब्रह्म और उसे बोधुम यानी अवगंतुम अशकत यानी शक्नोती तो सर्वांतर्यामी का मैं के रूप में अनुभव करने में जो समर्थ होता यह जीते जीतेजी और अंतिम अवधि बताया जा रहा है शरीर से शरीर छूटने से पहले पहले तो प्राक यानी पूर्वम शरीरस्य से अर्थ करते हैं यानी पतनात संसार बंधनात् पतनात प्राक के साथ अन्वय करना तो शरीर पतन से पहले यानी मृत्यु के पहले पहले यदि सर्वांतर्यामी का मैं के रूप में अनुभव करने में समर्थ होता है तो उसका फल बताया संसार बंधनात बंधनात्मुचते सर्वांतरयामिका मय के रूप में अनुभव का फल है संसार बंधन से मुक्ति जन्म मरण से मुक्ति मोक्ष और ये अन्वय बताया अन्वय मोक्ष बताया न कि ब्रह्म ज्ञान हुआ यदि तो मोक्ष और यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तो संसार बंधन बना रहता है इसे उत्तरार्ध में कहा जा रहा है न चेत अशकत बोधुम तो न का भी अध्यार करके कहा जा रहा है यदि शरीर छुटने से पहले पहले जीवित अवस्था में सर्वांतरयामी का मय के रूप में अनुभव करने में समर्थ नहीं हुआ मनुष्य तो उस मनुष्य का क्या होता है तो कहते ततः उत्तरार्थ में ततह पद है ना पहला पहला उसका अर्थ कर रहे हैं अनवबोधात सर्वांतर्यामी का मय के रूप में अज्ञान ही बुद्धि में होने से अज्ञान का फल है स्वर्गेशु लोकेशु शरीरत्वाय कल्पते इसमें सर्ग शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं प्राणिना इति सर्गा पृथ्वी नृथ्व्यादय तो जिसमें प्राणियों का उत्पादन किया जाता है जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं वो है सर्ग वो है पृथ्वी आदि लोक इसलिए कहते हैं पृथ्वी आदि लोका इत्यर, लोका और तेषु उन पृथ्वी आदि लोकों में ब्रह्माज्ञानी का जन्म होता है ये उसका फल है अज्ञान का ब्रह्म के अज्ञान का तो सर्गेशु लोकेश शरीरत्वाय यानी शरीर, शरीर भावाय कल्पते समर्थो भवती अर्थात शरीरम गृहनाती तो जिस कारण से ब्रह्म अज्ञान का फल बंधन है और ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष है उस कारण से मनुष्य को चाहिए कि बंधन से मुक्ति दिलाने वाला ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करें ये इस मंत्र का तात्पर्य तात्पर्याथ भस्कर भगवान अंतिम वाक्य से बताते हैं कि तस्मात शरीर विस्रंसनात् आत्मबोधा यत्न आस्थेय इसलिए मनुष्य को चाहिए कि शरीर छूटने से पहले पहले ब्रह्म ज्ञान के लिए प्रयत्न करें यद्यपि प्रयत्न साध्य नहीं होता ब्रह्म ज्ञान तो भी कहा जा रहा है कि प्रयत्न करे यत्न आस्थेय तो प्रयत्न साध्य नहीं है जो अहम ब्रह्मास्म ऐसा बोध उसके लिए प्रयत्न करने के लिए क्यों कहते भषकर भगवान उसके लिए प्रयत्न करो का अर्थ उसका प्रतिबंधक जो बुद्धि में बैठा है जिस दोष के बुद्धि में रहने से ब्रह्म स्वरूप होता हुआ भी ब्रह्म का मय के रूप में अनुभव नहीं हो रहा है उस दोष के निवृत्ति के लिए शास्त्र ने जो साधन बताया उस साधन में लग जाए वो साधन करें ब्रह्म साक्षात्कार के उत्पत्ति में प्रतिबंधक बुद्धिगत दोषों की निवृत्ति के उपाय अपना ले और बुद्धि को ब्रह्मज्ञान धारण योग्य बनाते हैं पहले बताया है कि वो सूक्ष्म शुद्ध और एकाग्र बुद्धि से गृहित होता है दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी तो एकाग्र शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि बनाने के लिए निरंतर प्रयत्न करें यह प्रयत्न साध्य है बुद्धि की एकाग्रता बुद्धि की सूक्ष्मता बुद्धि की निर्मलता ये प्रयत्न साध्य है और ऐसी सूक्ष्म एकाग्र शुद्ध बुद्धि हो जाए तो फिर तत्वमशादी वाक्य से ब्रह्मात्म एकत्व स्वयं ही शुद्ध बुद्धि में अभिव्यक्त होता है तशेष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम यह मंत्र बताता है तस् जो एकाग्र शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि है उसमें केवल ऐसी एकाग्र शुद्ध और सूक्ष्म बुद्धि है कैसे समझे तो एकाग्र सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि होगी तो वह परमात्मा का ही वर्ण करेगी इसलिए तस्य शब्द का अर्थ है यमे वैश वृणुते तेन लभ्य यम शब्द से जिसको येश शब्द से जिसको लिया जा रहा है तो ये यानि साधक यमेव यानि परमात्मा नृणुते तो परमात्मा का ही वर्ण करता है परमात्मा को ही चाहता है परमात्मा से अतिरिक्त संसार अंतपाती आहिक पारलौकिक भोग से अनासक्त है ऐसा ऐसी बुद्धि होती है यदि तो माना जाता है सूक्ष्म है एकाग्र है और शुद्ध है नचिकेता मैत्री की बुद्धि ऐसी है इसलिए उन्हें जो क्रमत यमराज जी तथा याज्ञवल्के जी के द्वारा दिए जा रहे हैं सुख साधन उन्हें वे नहीं अपनाते लौकिक सुख के साधनों को वो परमात्मा को ही चाहते हैं मैत्री कहती हैं कि जिससे मैं अमृत नहीं हो सकती उस वित्त को लेकर के क्या करूंगी और नचिकेता कहते हैं नान्यम वरम नचिकेता वृणुते नचिकेता जो है आत्मज्ञान को छोड़ करके और कुछ संसार के प्रलोभनों में आ नहीं सकता तो ऐसी बुद्धि है यदि तो माना जाता है सूक्ष्म है एकाग्र है शुद्ध है और वो बुद्धि प्रयत्न साध्य है बुद्धि की एकाग्रता सूक्ष्मता शुद्धि इसलिए आत्मबोधाय यत्न आस्ते एका अर्थ है आत्मज्ञान को धारण करने की योग्यता बुद्धि में आ जाए इसके लिए प्रयत्न करें प्रतिबंधों प्रति को हटाने के लिए प्रयत्न करें तो इसी मनुष्य शरीर में ही प्रयत्न करने के लिए श्रुति क्यों कह रही है और योनि में भी आत्मज्ञान प्राप्त किया जाएगा ऐसा यदि कोई मन में लाए तो मन के इस भाव का निराकरण करने के लिए ये पंचम मंत्र बता रहा है कि दो ही स्थान हैं जहां आत्मदर्शन सुस्पष्ट होता है दो स्थान ही हैं एक मनुष्य शरीर और दूसरा ब्रह्मलोक का शरीर इन दो स्थान में ही आत्मदर्शन सुस्पष्ट होता है अन्य योनी में आत्मदर्शन सुस्पष्ट नहीं हो पाता इसे बताया जा रहा है पंचम मंत्र में। तो पंचम मंत्र का अवतरण भाष्य है यस्मात आत्मनु आदर्शस्थस्य इव मुखस्य स्पष्ट उपपद्यते न लोकांतरेशु ब्रह्म लोकात अन्यत्र तो कहते जिस कारण से आत्मदर्शन मनुष्य शरीर में ही सुस्पष्ट होता है कैसे सुस्पष्ट आत्मदर्शन मनुष्य शरीर से हो सकता है तो कहते हैं आदर्शस्थस्य मुखस्य दर्शनम इवन तो जैसे दर्पणस्थ अपने प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखा जाता है पुरुष के द्वारा आदर्श के सामने बिंब रूप जो पुरुष हैं वह अपने आदर्श में पड़े हुए प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देखता है साफ सुथरा आदर्श है यदि दर्पण है तो ऐसे मनुष्य शरीरस्थ बुद्धि यदि शुद्ध है एकाग्र है सूक्ष्म है तो उस बुद्धि में आत्मदर्शन सुस्पष्ट होता है न लोकांतरे शु ब्रह्म लोकाद अन्यत्र यानी ब्रह्म लोक को छोड़ करके बाकी योनि में ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले शरीर को छोड़ करके अन्य शरीरों में मनुष्य शरीर को छोड़कर जैसे दर्शन होता है मनुष्य शरीर में ऐसा सुस्पष्ट आत्मदर्शन नहीं होता बाकी शरीरों में तो ये दो ही शरीर हो गए ब्रह्मलोक के शरीर और मानव शरीर इन दो शरीरों में सुस्पष्ट आत्मदर्शन होता है तो फिर ये कहा जा सकता है कि ठीक है हम ब्रह्मलोक में जाएंगे तब वहां आत्मदर्शन प्राप्त करेंगे कहते वहां ब्रह्मलोक जाएंगे ऐसा संकल्प करने मात्र से ब्रह्मलोक थोड़ी जाया जाता है ब्रह्मलोक प्राप्त करना बड़ा कठिन है इसे भस्कर भगवान आगे वाले वाक्य में लिखते हैं कि सूष स यानी ब्रह्मलोक ब्रह्मलोक जो है दुष्प्राप है प्राप्त करना बड़ा कठिन है उसके लिए निष्पाप जीवन जीना होता है और जो उपनिषदों ने आ, क्या नाम वेदों ने बताए हुए अश्वेधादि कर्म हैं, वो भी अधिकारी विशेषी कर सकता है वो करें या उपासना करें तो विशिष्ट कर्म उपासना साध्य ब्रह्मलोक है सर्वथा दुराचार वर्जित होकर के शास्त्रीय कर्म तथा उपासनाओं का जीवन भर अनुष्ठान करते करते करते जो शरीर छोड़ते हैं उन्हें ही ब्रह्मलोक प्राप्त होता है सबको नहीं और इस प्रकार निष्पाप और शास्त्रानुसार कर्म तथा उपासना करते हुए जीवन बिताना कठिन है और तब जा कर के वो प्राप्त होगा ब्रह्मलोक और वहाँ आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे ऐसा कहेंगे यदि तो ब्रह्मलोक प्राप्त करना कठिन है और मनुष्य शरीर प्राप्त है तो इस मनुष्य शरीर में अपनी बुद्धि की योग्यता अर्जित करने के लिए प्रयत्न करता है यदि मानो तो योग्य बुद्धि बन जाती है तो आत्मज्ञान हो जाता है मोक्ष मिल जाता है उसका फल तो कथम इति इति्य कथम यानी किस प्रकार इन दो स्थानों में ही आत्मदर्शन सुस्पष्ट हो जाता है इनमें से मानव शरीर तो प्राप्त ही है और ब्रह्मलोक प्राप्त करना कठिन है कैसे कठिन है इस प्रकार की आकांक्षा को शांत करने के लिए कहते हैं उच्चते बताया जाता है पंचम मंत्र का उच्चारण कर लें यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोक यथा सुपरीवदृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयो तोरीव तो कहते हैं जैसे आदर्श में बिंब रूप पुरुष का प्रतिबिंब सुस्पष्ट प्रतीत होता है भाजता है साफ आदर्श में शुद्ध आदर्श में निर्मल आदर्श में जिसपे मल वगैरह नहीं है धूल आदि नहीं है किसी प्रकार के दाग नहीं है ऐसे दर्पण में बिंब रूप पुरुष अपने मुख को प्रतिबिंब को जैसे सुस्पष्ट रूप से देख सकता है कहते तथा ऐसे ही आत्मनि आत्मनि शब्द से लेना है बुद्धो आत्मा शब्द बुद्धि के लिए है तो आत्मनि यानी अपनी उपाधिभूत जो बुद्धि है वो बुद्धि कैसी एकाग्र सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि उस एकाग्र सूक्ष्म और शुद्ध बुद्धि में सुस्पष्ट रूप से आत्मदर्शन होता है उपाधि विनिर्मुक्त तत्वमशी वाक्यार्थ की अभिव्यक्ति, एकाग्र शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि में होती है और पितृलोक हैं स्वर्गलोक तो स्वर्गलोक में आत्मदर्शन कैसे होगा उसके लिए कहते हैं यथा स्वप्ने आत्मदर्शनम अस्पष्टम भवति तथा पितृलोक यानी स्वर्ग अस्पष्टम आत्मदर्शनम भवति ऐसे लगाना कि स्वप्न में आत्मदर्शन जैसे स्वप्नस्थ उपाधि के साथ मिल करके होता है अनात्मा जो स्वप्नस्थ उपाधि है उस उपाधि से विविक्त केवल आत्मदर्शन नहीं होता अपितु उपाधि के साथ मिला हुआ वो है अविविक्त उपाधि के साथ मिला हुआ आत्मदर्शन स्वप्न में होता है जैसे ऐसे पितृलोक में उपाधिभूत जो इंद्रादी कार्यक्रम संघात और उस कार्यक्रम संघात से अविविक्त आत्मदर्शन होता है क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति के लिए जब कर्म कर रहा था मानव शरीर में रह करके तो उस समय स्वर्गीय सुख के लिप्सा से कर रहा था प्राप्ति की इच्छा से कर रहा था और जब उसका फलोपभोग का समय आया इंद्रादि शरीर प्राप्त किया तो भोगायतन तथा भोगोपकरण जो हो इंद्रादी कार्यक्रम संघात उनसे त्म्यापन्न ही अपने आप को समझ करके स्वर्गादि भोगों में आसक्त होता और आसक्त बुद्धि होने से ये बुद्धि की अशुद्धि है स्वर्गादि भोग्य वस्तुओं में आसक्ति रूपी बुद्धिगत अशुद्धि के कारण वहां पर इंद्रादि कार्यक्रम संघातों से विविक्त केवल आत्मदर्शन नहीं हो पाता स्पष्ट रूप से अपितु हाँ स्पष्ट नहीं हो पाता किंतु स्वप्न में जैसा अस्पष्ट आत्मदर्शन है ऐसे अस्पष्ट आत्मदर्शन स्वर्ग में होता है इसलिए देव यौनि में भी मनुष्य योनि में जैसा आत्मदर्शन होता है ऐसा आत्मदर्शन नहीं हो पाता ये बताया गया और गंधर्वलोक में तो कहते हैं यथा आप सु तो जैसे जल में जल के किनारे खड़े हुए मनुष्य का प्रतिबिंब दिखता है वो जैसे निर्मल दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है ऐसा जल में नहीं दिखता अस्पष्ट ही दिखता है तो तो जल में जैसे प्रतिबिंब दिखता है अस्पष्ट ऐसे ही गंधर्वलोके यानी गंधर्वलोक के, गंधर्व के शरीरों में आत्मदर्शन जल में भाषमान प्रतिबिंब के तरह अस्पष्ट ही रहता है परी का अन्वय दृश्य के साथ है परी उपसर्ग है वो दृश्य के साथ जोड़ देना उसे परी दृश्यते परिदृश्यते ऐसा वो य है परी व परी एक निकलेगा रस्व इकार और एक आगे ईव है वो दोनों को मिलकर के दीर्घ हुआ है युवक के साथ एक रस्व इकार निकालिए परी का रेप में इकार रस्व कर दीजिए परी उपसर्ग है उपसर्ग का अन्वय धातु के साथ होता है धातु है दृश्य इसलिए परी परिदृशे और ये पुरुष व्यक्त हुआ है वेद में इस इस अर्थ में। परी इस अर्थ में परी ये क्रियाप द, क्रियाप में परिदृश्य क्रियापद क्रियापद है भाष्य में परिदृश्य का अर्थ कर दिया परिदृश्यते तो जैसे जल में पुरुष का प्रतिबिंब अस्पष्ट दिखता है ऐसे ही अस्पष्ट आत्मदर्शन गंधर्व लोक में जो शरीर होते हैं उस शरीर से होते हैं होता आत्मदर्शन है। है अस्पष्ट स्पष्ट नहीं होता और ब्रह्मलोक में तो छाया तपयो इव तो इव यथार्थम है तो यथा छाया तपयो हो दर्शन भवति तो छाया और आतप का दर्शन स्पष्ट है दोनों में तादात्म्य अभिमान नहीं होता विविक्त दर्शन होता है छाया अलग है आतप यानी प्रकाश अलग है तो इन दोनों का जैसे परस्पर भिन्नतया सुस्पष्ट दर्शन होता है ऐसे सुस्पष्ट आत्मात्मा का यानी उपाधिभूत अनात्मा कार्यक्रम संघात और आत्मा इन दोनों का छाया और आतप के तरह परस्पर विविप्तया सुस्पष्ट दर्शन होता कहा ब्रह्मलोक में लेकिन वो ब्रह्मलोक सहसा प्राप्त नहीं हो पाता सभी को जो शास्त्र ने बताए हुए विशिष्ट कर्म तथा उपासनाएं हैं ब्रह्मलोक प्राप्ति के साधनभूत उनके अनुष्ठान में ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें को यह प्राप्त हो पाता है ब्रह्मलोक लोग आत्मदर्शन हाँ वहां भी जो जिज्ञासु है उनको होता है ऐसे मनुष्यों में भी जो जिज्ञासु मनुष्य को होता है लेकिन यह है कि वहां सब कुछ संकल्प मात्र से प्राप्त होने से आसक्ति और और पदार्थों में नहीं रहती ज्यादा लेकिन जिज्ञासा सबको नहीं हो पाती क्योंकि पूर्व में जिन्होंने क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासनाएं नहीं की है उन्हें वहां आत्मजिज्ञासा नहीं होगी और आत्मजिज्ञासा हुए बिना ब्रह्मबोध नहीं होता हा तो ये है भाष्य थोड़ा भाष्य को देखिए यथा आदर से प्रतिबिंब भूतम आत्म आत्मा पश्यती लोक अत्यंत विविकतम तो से मनुष्य दर्पण में प्रतिबिंबभूत आत्मा को यानी अपने शरीर को यह आत्मा शब्द शरीर के लिए है आत्मा यानी स्वयं और स्वयं कौन वो कार्यक्रम संघात दर्पण में जिसका प्रतिबिंब पड़ता है वह आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ता शरीर का प्रतिबिंब पड़ता है जो सावयव है रूपवान है उसी का दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा वो है शरीर हां, सूक्ष्म शरीर का भी नहीं पड़ता दर्पण में तो इसलिए प्रतिबिंब भूत आत्मा है अपनी अहंता जिस शरीर में है वह शरीर और उसे लोकह यानी बिंबभूत जो पुरुष है कार्यक्रम है वह अत्यंतम विविकम पश्यति यानी सुस्पष्ट रूप से देखता है ऐसे ही आगे करते हैं तथा यह आत्मनि यहां आत्मा शब्द बुद्धि के लिए है इसलिए कहते हैं आत्मनी यानी स्वबु आदर्शवत निर्मली भूतायाम वो बुद्धि कैसी तो कहते हैं जैसे आदर्श निर्मल है प्रतिबिंब देखने के लिए सुस्पष्ट देखने के लिए निर्मल आदर्श चाहिए ना मलिन आदर्श में नहीं दिखता दर्पण में ऐसे ही आदर्श के तरह निर्मल जो अपनी बुद्धि है उस बुद्धि में विविधतम आत्मनुदर्शनम भवती अनात्मा उपाधि से अलग कार्यक्रम संज्ञा से अलग जो निर्विकार चिद्रूप आत्मा है उसका बोध होता है यथा दर्शे तथा आत्मनि इसकी व्याख्या हो गई अव्यथा यथा स्वप्ने तथा पितृलोके इसकी व्याख्या कर रहे भास्कर भगवान यथा स्वप्ने जाग्रत वासना उद्भूत तथा पितृलोके एव दर्शनम आत्मनः कर्म फलोपभोगा सत्या जैसे स्वप्न अवस्था में आत्मा का जाग्रत वासना से उद्भूत जो उपाधि है स्वप्न में उस उपाधि से अविविक्त यानी तादात्मपन्न आत्मदर्शन होता है आ, अलग अलग अनात्मा से भिन्न शुद्ध स्वरूप का दर्शन नहीं होता स्वप्न में जैसे ऐसे ही कहते हैं वहां स्वर्गलोक में पितृलोक में यानी स्वर्गलोक में आत्मदर्शन अविविक्त होता है स्वर्ग कार्य स्वर्गीय कार्यक्रम संघात से तादात्म्यापन आत्मदर्शन होता है ऐसा क्यों तो कहते कर्म सक्तत्वात। कर्म फल जो स्वर्गीय भोग हैं उनके उनमें आसक्त बुद्धि वाला होने के कारण निर्मल बुद्धि वहां नहीं है तो यथाच अब गंधर्वलोक के लिए दृष्टांत है जल में प्रतिबिंब दर्शन का तो यथाच अविभक्त अवयम आत्मरूप यानी परिदृश्य इव तो जल में जैसे अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है प्रतिबिंब दर्शन होता है ऐसे ही गंधर्व लोक में अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है उपाधि से अविविक्त आत्मदर्शन होता है उपाधि से विविक्त नहीं विविक्त विविता भिन्न एवं अपि शास्त्र प्राण्यात् अवगम्यते तो ऐसे ही जैसे स्वर्ग में गंधर्व लोक में ऐसे ही समझना बाकी यौनि में भी आत्मदर्शन अविविक्त ही होता है उपाधि से मिले जुले आत्म स्वरूप का ही दर्शन होता है उपाधि से सर्वथा विनिरुक्त निरुपाधिक आत्मा का दर्शन नहीं हो पाता बाकी सब यौनि में एक ब्रह्म लोक की योनी को छोड़कर के तो ब्रह्म लोक में कैसा होता है तो कहते छाया तपयो तो छाया तपयो इव यानी अत्यंतोको अत्यंत विवित आत्मदर्शनम भवति ऐसा लगाना कि एक मनुष्य को छोड़ करके ब्रह्मलोक ही है जहां अत्यंत आ, स्पष्ट दर्शन होता है आत्मा का उपाधि से विनिर्मुक्त स्वरूप का दर्शन हो सकता है शुद्ध बुद्धि होने से लेकिन वो ब्रह्मलोक सहसा प्राप्त नहीं होता इसके लिए कहते हैं कि सच दुष्प्रापो स यानी ब्रह्मलोक दुष्प्राप वो सहसा प्राप्त नहीं होता अत्यंत कठिन है प्राप्त होना क्यों तो कहते अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यवात तो अत्यंत विशिष्ट जो कर्म है अश्वमेधादि और ज्ञान यानी उपासना ब्रह्मलोक की प्राप्ति की साधन भूत जो उपासना है और वो भी क्रम मुक्ति की साधन भूत उपासना वहां जाकर के जिससे आत्मदर्शन हो सके ऐसी क्रममुक्ति मुक्ति की साधन भूता जो उपासनाएं हैं सांडिल्य विद्या आदि दोहर विद्या शांडिल्य विद्या इन उपासनाओं के अनुष्ठान से ही प्राप्त होता है ब्रह्मलोक जिससे आत्मदर्शन होता है तस्मात आत्मदर्शनाय यहन कर्तव्य इति अभिप्राय इसलिए इस श्रुति का भी अभिप्राय यह हुआ कि जब दो ही स्थान हैं स्पष्ट रूप से आत्मदर्शन के उसमें से एक प्राप्त होगा कि नहीं होगा भविष्य के गर्भ में है और एक वर्तमान में उपलब्ध है मनुष्य लोग तो इसलिए मनुष्य शरीर धारी जीव को चाहिए कि आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करें यानी आत्मज्ञान के प्रतिबंधक बुद्धिगत दोषों की निवृत्ति के उपायों का प्रयत्नपूर्वक संपादन करें अब ये कैसे आत्मदर्शन कार्यक्रम संज्ञा से विविध तया करें और उस आत्मदर्शन का फल क्या है एक जिज्ञासा छठवे मंत्र के अवतरण के रूप में लिखते हैं भास्कर भगवान कि कथम असो बोधव्य असो यानी आत्मा कथम बोधव्य तो आत्मा कार्यक्रम संघा से विविक्तया इस मानव शरीर में रहते रहते कैसे जाने और किम तद अवबोधे प्रयोजनम और प्रयत्न करके आत्मदर्शन प्राप्त कर भी ले आत्मदर्शन के होने पर उसका क्या फल होगा तद अवबोधे यानी आत्म आत्मज्ञान होने पर किम प्रयोजनम आत्मज्ञानी को कौनसा फल प्राप्त होगा इति यानी इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर कहते उच्चत नहीं नहीं, आ, उसके प्रश्न अर्थ में है इस प्रकार की जिज्ञासा होने पर उच्चते तो बताया जाता है आक्षेपार्थ में होने पर तो फिर वो ये नहीं होगा ना फल ही नहीं होगा ऐसा मानना पड़ेगा तो आत्मदर्शन का तो फल है वो फल विशेष क्या है ये प्रश्न है पोषोक तो की निवृत्ति आत्मदर्शन का फल बताया जा रहा है और कैसे आत्मदर्शन कर लें ये प्रकार बताया जा रहा है तीन पादों में छठवे मंत्र के और चौथे पाद में बताया जा रहा है आत्मज्ञान का फल तो छठवे मंत्र का उच्चारण कर लें इंद्रिया पृथक भाव उदयास्तमयोच यत पृथक उत्पद्यम मधीरो न सोचति तो ये है पृथक उत्पद्य मान नाम इंद्रिया नाम का विशेषण विशेषण है तो इंद्रिय कैसी है इंद्रियन ये स्रोत्रादि जो इंद्रिया है और ये अपंचकृत पंच महाभूतों से अलग अलग उत्पन्न हुई है सूक्ष्म जो पंच महाभूत उनके अलग अलग सत्व से श्रोत्रादि इंद्रिया उत्पन्न हुई है अलग अलग रोजोगुण से उत्पन्न हुई है कर्म इंद्रिया तो पृथक उत्पद्य माना नाम यानी अपने उपादान कारण भूत जो सूक्ष्मूत है आकाश आदि और उनके सत्वादि अलग अलग गुणों से अलग अलग उत्पन्न हुई जो स्रोत्रादि इंद्रिया है उन इंद्रियों का पृथक भावम यत पृथक भावम तो उन इंद्रियों का जो पृथक भाव है या वैलक्षण्य हैं पृथक भाव शब्द का अर्थ है आत्मवैलक्षण्य आत्मा यानी शुद्ध आत्म स्वरूप प्रत्येक आत्मा साक्षी चेतन और उस आत्मा का पृथक प्रित, भाव इंद्रियों में वो है आत्मा से विलक्षणता वैलक्षण्य इंद्रियों में अलग अलग भूतों के अलग अलग सत्वगुण से तथा रजोगुण से उत्पन्न हुई क्रमत ज्ञानेंद्रिय तथा कर्मेंद्रिय इनका जो शुद्ध आत्मस्वरूप से पृथक भाव है यानी वैलक्षण्य है उस वैलक्षण्य को धीर त्वा जो धीर है विवेकी हैं अनात्मा युष्म प्रत्ये कार्यक्रम संघात को अस्मत् प्रत्ये आत्मा से अलग समझने वाला उसे धीर कहना आत्मात्म विवेक जिसके अंदर है वह जो बाह्य इंद्रिया है स्रोत्रादि तथा अंतर इंद्रिय है मन और बाह्य कर्म इंद्रिया तथा प्राण इनको भौतिक समझता है ये तो भौतिक है अपचकृत पंच महाभूतों के सत्वगुण तथा रजोगुण से अलग अलग रजोगुण तथा सत्वगुण से उत्पन्न हुई बाह्य कर्मेन्द्रिया तथा ज्ञानिया असम्मिलित सत्व गुण तथा रजोगुण से इन्हीं भूतों के उत्पन्न हुई अंतकरण तथा प्राण रूप जो एक तत्व है सूक्ष्म शरीर अंतपाती वो अंतरूपाधि है तो ये भूतों से उत्पन्न होने से भूतों का परिणाम रूप होने से भौतिक है विकारी है और आत्मा निर्विकार है ये आत्मा का पृथक भाव है इंद्रियों में वे वैलक्षण्य है आत्मा तो उत्पत्ति रूप विकार से रहित है और इंद्रिया जिसको अविवेकी मैं समझता है वह अवे इंद्रिया विकारी है आत्मा अभौतिक है इंद्रिया भौतिक है यह वैलक्षण्य है भौतिक होने से इंद्रिया जड़ हैं, आत्मा अभौतिक होने से चेतन है ये जो पृथक भाव है इंद्रियों का इंद्रियों में आत्मा का वेलक्षण्य है इस वेलक्षण्य को धीरह धीर सोचता रहता है नेशा कि मैं जिसको मैं समझता हूं कार्यक्रम संघात को वह कार्यक्रम संघात तो भूतों का विकार है भौतिक है इसलिए जड़ है और मैं तो चेतन आत्मा हूं इस प्रकार अपना अपने वास्तविक स्वरूप का कार्यक्रम संघात में जो पृथक भाव है वैलक्षण्य है इसका चिंतन करने वाले को आत्मा के वास्तविक स्वरूप का बोध होता है जो सूर्यादि का अंतर्यामी है जिसे पहले महत भयम कहा वही मैं हूं ऐसा बोध किसको होगा जो अहमास अहमास्पदतया भाषमान उपाधिभूत कार्यक्रम संघात है इनको अपने से अलग अपना दृश्य देखता है विकारी देखता है और अपने को इन दृश्यभूत विकारी कार्यक्रम संघात से अलग दृष्टा निर्विकार देखता है उसे सर्वांतर्यामी ब्रह्म का मैं के रूप में बोध होता है इसलिए पूछा था ना कि अशोक कथम बोधव्य आत्मा को कैसे जाने किस प्रकार से जाने तो आत्मज्ञान का प्रकार बताया जा रहा है मनोबुद्धि अहंकार चित्ता नि न च्रोत्रजिभ्य न च्राण नेत्र ऐसा स्वयं का अपनी उपाधि हो तो कार्यक्रम संघास से विवेचन कर लें आत्मनात्म विवेक कर लें और इंद्रियाम उदयास्तमयो तो उदय और अस्त इंद्रिय से उपलक्षित कार्यक्रम संघात के ही हैं। इंद्रिया ही जागृत अवस्था में अभिव्यक्त होती हैं और सुसूप्ति अवस्था में व्यापार से उपरत होती हैं तो उसका उनका लय माना जाता है और इंद्रियों से पृथक जो इंद्रियों का साक्षी हैं, इनके व्यापारों का साक्षी हैं, इनके अभिव्यक्ति तथा लय का भी साक्षी हैं, वह निर्विकार चेतन आत्मा अलग है ऐसा ये उदयास्त यानी उत्पत्ति तथा लय इंद्रियों का ही रोज रोज हो रहा है जागृत अवस्था में इंद्रिया अभिव्यक्त हो रही है और सुसुप्ति में लीन हो रही है यह उत्पत्ति तथा अस्तमय यानी लय ये इंद्रियों का है उपाधिका का है उपाधि यदि अभिव्यक्त है इंद्रियां तो जागृत अवस्था मानी जाती है और वो जागृत अवस्था मानते हैं अपनी है लेकिन जागृत अवस्था तो इंद्रियों की अभिव्यक्ति जागृत अवस्था है इंद्रियों का व्यापार लय सुसुप्ति अवस्था है ये अवस्थाएं इंद्रियों की हैं और मैं इन अवस्था वाले इंद्रियों से अलग अवस्था त्रय का साक्षी चेतन हूं ऐसा आत्मदर्शन करना है तो मत धीरह मत्वा यानी अनुभूय इन विकारी कार्यक्रम संघात से अलग निर्विकार जो सर्वांतर्यामी चेतन है वो मैं हूं ऐसा अनुभव करके न सोचती धीरह यानी जिसको उस उपाधि मात्र से विविक्त निर्विकार चेतन का मैं के रूप में अनुभव होता है उस अनुभव का फल पूछा था क्या होगा तो कहते न सोचेती जिसको उस निर्विकार चेतन का मैं के रूप में अनुभव होता है वह न सोचे वह शोक नहीं करता है अविवेकी को शोकाकुल करने वाली परिस्थिति सामने आने पर शोक होता है ऐसी विवेकी के सामने आत्मज्ञ के सामने शोकाकुल करने वाली परिस्थिति आने पर भी वह शोकाकुल नहीं होता एक हाथ पुत्र भी मर जाए किसी का तो रोता है लेकिन वशिष्ठ जी के सौ पुत्रों की हत्या कहते हैं विश्वामित्र ने की थी लेकिन वे वो शोकाकुल होकर के ये नहीं गए कि विश्वामित्र को तुम ब्रह्म ऋषि होकर गए तो वो है न सोचेती भगवान कृष्ण कई लाख अपने पुत्रों को सामने एक दूसरे की हत्या करते हुए देख रहे हैं लेकिन जिस समय वृंदावन में रास करते समय आनंद ले रहे थे वैसा ही आनंद वो विनाश लीला होते हुए भी उनके मन में है वो शोक नहीं है ये ब्रह्मज्ञ का ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्मज्ञान का फल है ब्रह्मज्ञ को न सोचेती